ओम द्रम शिषदेवा भद्रंगश्यक्ष शांति शांति शांति के पांडुव्यिका अद्वैत प्रकरण के अष्टम कार्य का तक जा पूर्वादि ने एक शंका उठाई थी कि परमात्मा ये जीव परमात्मा नहीं हो सकता क्योंकि अशुद्ध है परमात्मा अशुद्ध है अशुद्ध है राग आदि से ग्रसित है ये वहां राग आदि नहीं है ऐसा अनुमान दिया था उसके ऊपर में एक कारिका में समझाया गया जैसे आकाश शुद्ध है स्वच्छ है तो उसमें अविवे की लोग तलमला आदि की कल्पना करते हैं इसी प्रकार यहां भी आकाश में कोई नीलिमा नहीं होता वो नीलिमा की कल्पना कर जाते हैं आकाश में जैसे अविवेक लोग करते हैं उसी प्रकार यहां पर आत्मा में ही मन का धर्म राग रागद्वेश आदि को लाकर ला करके रागद्वान मानते हैं ऐसा कहा था मैंने अभिवेकी के लिए आत्मा राग रागद्वेश वाला दिखाई पड़ता है किंतु विवेकी की कि नहीं विवेकी को आकाश ही दिखाई पड़ेगा नीलिमा नहीं दिखाई उपाधि ऐसा समझता है लीलिमा आकाश में उपाधिक है दूरस्थ तो उपाधि के कारण ऐसा दिख रहा है तो जो तो दोष के कारण ऐसा दिख रहा है विवेक तो ऐसा समझेगा किंतु अविवेक कि सही मानता है उस आकाश में जो नीलिमा है ठीक इसी प्रकार यहां जो आत्मा आत्मा में दिख रहा है राज जो शादी वो धर्म आत्मा का नहीं है वो है मन का है अंतकरण का है तो उस मन के धर्म को आरोप करके प्रागुदेश मान मान रहा है वास्तव में अशुद्ध नहीं है इसकी अशुद्धता जो है वो औपाधिक है वास्तव परमात्मा ही है ये करके समझाया गया था आगे पूर्वादि शंका करेगा अगले कारिका के अवतरण के रूप में शंका है ठीक नानो जीवो मरणान मरणान धर्मानुरोधे ना स्वर्गम अधर्मशाच नरक प्रतिपद्यते पुनरागत योन विशेष संभवते तोग शुवा पुनर, पुनर परलोकाय प्रतिष्ठते एवं इहलोकपरलोकसंचल तो व्यवहार विरुद्ध अद्वैत तो अद्वैत ये सारे व्यवहार विरोधकर्ता सारा व्यवहार विरोध करते हैं क्या जीव माने क्या होता है ये शरीर में बैठा है ये मरने के बाद में दूसरे शरीर में जाएगा जीव को मरण मरण के पश्चात धर्मानुरोध है ना स्वर्ग में धर्म किया हो पुण्य किया होगा तो स्वर्ग जाएगा स्वर्ग जाता है जीव और अधर्म पश्चात से यदि कर्म किया हो तो नरकम प्रतिपति नरक को प्राप्त करेगा हो यह जीव का स्वभाव ऐसा होता है और धर्माधर्म ऐसे भोगे न चाहे स्वर्ग गया चाहे नरक गया धर्माधर्म को लेकर के उसका भोग से जब समाप्त करेगा वहां पर स्वर्गीय सुख हो चाहे नार्य दुख हो भोग से समाप्त किया करने के बाद पुनरागत फिर यही आता है वो पुनरागत्यौन विशेष फिर वहां किसी भी योनि में जा सकता है वो मनुष्य होना कोई संभव नहीं है चौरासी लाख योनि में अपने कर्म के आधार पर अपने उपासना के आधार पर कहीं भी जा सकता है संचित कर्म में जो प्रबल बनेगा वो उस, उसके लिए होगा उत्पन्न होता है वो योन विशेष में उत्पन्न होता है स्वर्ग या नरक भोग करके जब वापस आता है तो फिर चौरासी लाख में संभव उत्पत्ति ध्यान होता है तरह यावत भोगित्व तो। फिर यह शरीर में जब दोबारा आया मनुष्य शरीर आदि में जैसा आयावत भोगम स्तित्व तो। जब तक तो वो प्रारूप तो भोग होगा उसका तब तक तो यहाँ रहेगा पहले स्वर्ग गया या नरक गया फिर वापस आया जो कर्म के आधार पर शरीर मिला तो उस शरीर में जब तक उसका भोग होगा प्रारब्ध जितना होगा उतना भोग करके वो शरीर में यावर यावत भोगित्व जब तक भोग है उसका तब तक रहकर पुनरअ परलोक तो फिर परलोक के लिए प्रतिष्ठित हो जाता फिर तैयारी कर जाता परलोक जाता है फिर स्वर्ग अंदर कहीं जाएगा यह स्थिति है एवं यह लोग परलोक संचरण व्यवहार विरुद्ध में व्यवहार जो चल रहा है श्लोक परलोक में संचरण गमनागमन जो चल रहा है अद्वैत का विरुद्ध है अद्वैत हो तो होगा नहीं ऐसा गमनागमन संभव नहीं होगा ये विरुद्ध है अद्वैत मानना ठीक नहीं ये पूर्ववादी की शंका है तो इस शंका के उत्तर रूप में कार्य का है सिद्धांत की ओर से कार्य का है मरणे संभवे चैवा गत्या मरे संभव गन स्थितु आकाशेनालक्षण मरणे संभवे कत्या मरने, मरने संभवे मरण में में में उत्पत्ति उत्पत्ति उत्पत्ति जन्म जन्म स्थित्आका मरण में था और गत्या गत्यागमनयरअी जो जाना और आना उद्भुत है स्वर्ग जाना नरक जाना फिर वापस आना जो हो रहा है ये सब और स्थिति जिस काल में भोग कर रहा है जिस शरीर में बैठ भोग करता है सर्व शरीर किसी भी शरीर में भोग कर रहा हो आकाश है ना आकाश से कोई भेद नहीं बराबर है कैसे एक आकाश होता है जितने उपाधि बने उतने आकाश दिखाई पड़ते हैं एक घर को उठा के ले जाएंगे तो आकाश जाता हुआ लगता है फिर वापस लाएंगे तो आता हुआ लगता है वैसे यहां भी ऐसी स्थिति है वास्तव में इसके गमन भी नहीं आगमन भी नहीं है भोग भी नहीं है कुछ नहीं इसका शुद्धा आत्मा ही है मरण ये संभव है चै चाहे मरण में हो चाहे उत्पत्ति में हो संभव है उत्पत्ति दोनों में गत्यागमन भी जो जाना और आना पूर्वादि ने शंका उठाई थी स्वर्ग जाता है पुण्यकर्म करके पाप कर्म करके नरक जाता है फिर वापस आता है जितना भी गति और आगमन जो हो जाना और आना दोनों में भी और स्थित हो सर्व शरीर स्थित चौरासी लाख में कहीं भी बैठा हो सभी शरीर उपाधि है तो आकाश है ना अभिलक्षण हाँ जो आकाश के दृष्टांत जो पहले दे चुके हैं जैसे एक ही आकाश होता है एक मठ रूपी उपाधि है घट रूपी उपाधि है करक रूपी उपाधि से भिन्न भिन्न भाष रहा है मठाकाश को आना जाना दिखता नहीं है अभिलक्षण है, तो है, तो है, है।, है यहाँ जीव में भी ऐसा ही है जिसको जीव कहा जा रहा है उपाधि के कारण से जीवत्व तो प्रतीत हो रहा है जैसे वहां उपाधि घट के कारण से घटाकाशत्व तो प्रतीत होता है वो महाकाश में ठीक इस प्रकार शरीर उपाधि के कारण से जीवत्व तो दिख रहा है किंतु वास्तव में जीवत् तो वास्तविक नहीं है ठीक है आकाशे न अभिलक्षण टिप्पणी आत्मा पूर्व सूत्र से आत्मा लाना तथा अभवतान आत्मा भी मलियो मलई वहां से आत्मा की अनुभूति लाना कहते हैं तो आत्मा की स्थिति यही है आकाश से है ठीक है आत्मा शब्द पूर्वकारिका से अनुवृत्ति करना बोला भाष्यम तो आत्मनो मरणादो प्रतीय माने सत्य भी मरणादि ग्राह आकाश आदि मरणी मरणादि अभिलेक्षण भाष्य में ऐसा लिखेंगे भाष्यकार की आत्मनोम प्रतीय माने सत्य भी आत्मा का मृत्यु आदि दिखाई दे रहा है स्वर्ग जाना रहा मर करके स्वर्ग जाना फिर आना इत्यादि देखा जन्म मरणादि प्रती हो रही है होने पर भी जो मरणादि जो हो रहा है मरण जन्म है मरण है स्थित होना है ये सब ये जो समुदाय है मरण आदि समुदाय समुदाय जन्म मरण स्थिति आदि समुदाय है आकाश आकाशीय मरणादि अभिलक्षण जैसे आकाश मर जाता है ऐसे दिखता है घर फूट गया घट आकाश नष्ट हो गया बोलते हैं वास्तव में आकाश को कुछ नहीं होता उपाधि उत्पन्न होने वाला नष्ट होने वाला उपाधि है नष्ट भी उपाधि को होना है और पैदा भी उपाधि को होना है आरोप होता है वहां उपहीित में घटाकाश में उत्पन्न होता है वो पहले से क्या उत्पन्न होना ना मरेगा किंतु कहते घटाकाश जाता घटाकाश नष्टा ऐसा प्रयोग कर जाते हैं प्रती हो रही है उपाधि के धर्म को उपहित में डाल करके प्रती होती है ठीक इसी प्रकार इस आत्मा में जन्म वर्मादी कुछ भी नहीं है स्वर्ग जाना भी नहीं है नरक जाना भी नहीं है व्यापक है आत्मा किन्तु जो उपाधि के कारण ऐसा प्रतीत होता है ऐसा कहा अच्छा ठीक है श्लोक से तात्पर्य इस कारिका का पहले तात्पर्य बतलाते हैं सारांश बताए कि क्या है कारिका का तात्पर्य बताते हैं पुनरअपी इत्यादि शब्द से भाष्य में कहा पुनरपी उत्तम अर्थम प्रपंच जो पूर्व में जिसका विस्तार किया है उसी का फिर और विस्तार करता हैं माना यही दृष्टांत है आकाश का दृष्टांत है माना आकाश स्थान में परमात्मा शमा है घटाकाश स्थान में जीव दिखाई दे रहा है तो घटाकाश का आना जाना आदि दिखाई पड़ता है वैसे यहां भी दिखाई पड़ता है वास्तव में घटाकाश उत्पन्न भी नहीं होता नाश भी नहीं होता आकाश तो आकाश है जहां घट बना उसके पहले वहां आकाश खोखला पना नहीं खाता था आकाश था हाँ घट फोड़ने पर भी आकाश ही है वो या महाकाश में मिला यह भी नहीं होता आकाश रूपी है वो वो तो भ्रांति के कारण दूसरे रूप में प्रतीत हुआ दूसरे के धर्म लगाकर के घंट तो उत्पन्न हुआ आकाश को उत्पन्न हुआ मानने लगता है वैसे यहां भी शरीर आदि अंतकरण उत्पन्न होते हैं आत्मा उत्पन्न हो गया ऐसा ये स्थिति यहां पर भ्रांति हो रही है सब आकाशी दृष्टांत उसी को फिर वही जो पूर्व में कहा उसी के विस्तार करते हैं भाष्य का पुनर्वे उत्तम जो कहा वही समझाया है वही आकाश का दृष्टांत दिया हुआ है आत्मा और आकाश करके दृष्टांत दिया उसी को फिर विस्तार करते हैं घटा घटाकाश जन्म नाश गम, गमनागमन स्थिति बत सर्व शरीरेश आत्मा और जन्म वर्णादी आकाश न अभिलक्षण प्रत्येत यही समझना चाहिए क्या समझना चाहिए घटाकाश का जैसे जन्म मानते हैं जन्म वास्तव में घटाकाश का नहीं घट का जन्म है पैदा होना घटने है किंतु तो बोलते हैं घटाकाश पैदा हो गया पहले नहीं था घटाकाश ऐसे है मानते हैं आकाश था वहा घटाकाश के समान जन्म और नाश कट फूट जाता है कहते हैं घटाकाश नष्ट हो गया लोगों में ऐसी भ्रांति हो रही है घटाकाश जन्म नाश और गमनागमना घट को यहां से वहां ले जाते हैं तो घटाकाश को भी जाता हुआ लगता है थी ध्यायी थी थी थी थी जाता हुआ वास्तव में जाता नहीं वो विभू ने कहा जाना है वो तो उपाधि के चलने में ऐसा लगता है कि चलता है ऐसा लगता है घटाकाश जन्मनाश गमना, गमना। के जैसे उत्पत्ति समझना नाश समझना गमन जाना इधर उधर जाना समझना फिर वापस होना समझना अस्थित होना एक जगह रहना समझना ये जितने भी हैं सर्व शरीर से सारे शरीरों चौराशिला की होनी में कोई भेद नहीं देव शरीर हो मनुष्य शरीर हो भूत शरीर प्रेत शरीर कोई भी शरीर आत्मा में विलक्षणता नहीं है वहां जितने विलक्षणता है शरीर में है शरीर को लेकर उपाधि को लेकर के चल रहा है छोटा घट बनाएंगे तो छोटा घटाकाश पैदा हो गया बड़ा घट बनाएंगे तो बड़ा घटाकाश पैदा होगा घट नहीं बनाएंगे तो घटाकाश पहला ही नहीं होगा वो तो सारे धर्म घट के धर्म लाकर के घटाकाश में आरोप करते हैं किस प्रकार है। जैसे शरीर होगा उसी ढंग से उसमें आरोप करते हैं तो सर्व सारे शरीरों में जितने भी शरीर हैं चौरासी लाख में आत्मा और जन्म वर्णादि जो आत्मा का जन्म वर्णादि समझा जा रहा है वह जन्म शरीरों का हो रहा है क्रिया शरीर में है तो आत्मा में जो क्रिया समझी जा रही है मान्यता है वह आकाश एन अभिलक्षण वही आकाश का दृष्टांत है पहले से जो दे चुके हैं वही दृष्टांत है उससे समान है विलक्षण नहीं है बिल्कुल समान है अभिलक्षण प्रत्येक तब्य ऐसा समझना चाहिए यही समझना चाहिए ये कहा दो नंबर की टिप्पणी आकाशेन अभिलक्षण आकाशीय जन्मादि तुल्य इत्यावत जैसे आकाश संबंधी जन्म आकाश के जन्म मानते हैं आकाश उत्पन्न नहीं होता किंतु सभी गादियों ने नित्य माना आकाश नैयायी गादी भी नित्य मानते हैं उसको हम तो खैर उस आकाश को अनित्य मानते हैं वो तो उनके दृष्टि से बोलेंगे किंतु घट उत्पन्न होता है आकाश उत्पन्न हो, तो हो गया मानते हैं और कमंडल पैदा होगा तो छोटा आकाश पैदा हो गया घट होता तो थोड़ा बड़ा हो गया और मठ बन गया तो और बड़ा आकाश पैदा हो गया ऐसी मान्यता है आकाशीय जो आकाश जैसे है आकाश के जन्म आकाश के जो जन्म होता है आकाशीय जन्म हो गया आकाश संबंधी जन्म छप प्रत्यय लगा हुआ आकाश वृद्धाक्ष का अर्थ नहीं आकाश के जन्म मर आदि के समान तुल्य है बराबर है मान्य जन्म होता ही नहीं आकाश का मरण भी नहीं होता फिर भी लोग बोल रहे हैं अज्ञान के कारण बोल रहे हैं ठीक इस प्रकार आत्मा का जन्म हो रहा भी कुछ भी नहीं है तो उपाधि के जन्म मरण से लगा हुआ है मान्यता बनी हुई है समझना चाहिए उसे अविलक्षण समझना है आत्मा पैदा होने वाला नहीं न जायते मृत नवि शास्त्रो एम पुराण महान्य हमने मान्य सके गीता में कहा मरता भी नहीं ऐसा है ठीक आ है आत्मा में सर्वोव्यवहार आत्मा में जितने भी व्यवहार दिख रहा है जन्म उत्पत्ति व्यवहार मरण व्यवहार गमन आगमन व्यवहार स्थिति व्यवहार जितने भी दिख रहे हैं शरीर स्थित होता है तो आत्मा स्थित हो गया अभी शरीर नष्ट हो गया तो आत्मा नष्ट हो गया इत्यादि जो भी मान्यता है सूक्ष्म शरीर यहां से चले जाते हैं तो आत्मा चला गया हो जाता है मरण मान गया सूक्ष्म शरीर थूल शरीर का वियोग होना है सूक्ष्म तो हो तो जब तक रहेगा नष्ट होना है उनको तब तक रहेंगे वो रहें रहें जाते हैं सूक्ष्म शरीर और आत्मा को जाना मान लेते हैं मान्यता हो जाती है आत्मा सर्व व्यवहार जो आवागमन व्यवहार है स्वर्ग जाना वापस होना नरक जाना वापस होना स्थिति रहना फिर ये शरीर को भोगने के बाद फिर दोबारा जाना ये जो भी कल्पना हो रही है सारे व्यवहार अविद्या है या ज्ञान कालीन व्यवहार है अविद्या के कारण से आरोपित है जैसे रज्जु में सर्प जो व्यवहार होता है अविद्या कृत है ज्ञानी को सर्प नहीं दिखेगा रज्जु का जिसको ज्ञान होगा वो सर्प कभी नहीं दिखेगा ठीक इसी प्रकार यहां भी जब तक अपना स्वरूप का पहचान नहीं है तब तक ये दिख रहा है अपना तो स्वरूप का पहचान जिसको होगा उसकी ये धर्म अपना स्वरूप में नहीं समझता सारे ये तो गमनागमनादिवहार दिख रहा आत्मा में अज्ञानकालीन है औपाधिक तो है वास्तव न इति अर्थ है यही है वास्तव नहीं है यही इसका प्रयोजन यही है कहानी सारा अर्थ यही है बता आत्मनो ही गगनोपम से गगन गगनम उपमा यश स गगनोपम गगन है जिसके उपमा गगन कैसा होता है विभु व्यापक कहीं अभाव नहीं है तो वो आकाश का आना जाना होने नहीं सकता फिर भी लोग बोल जाते हैं गट आकाश उधर चला गया गट आकाश आया गगनोपम गगनम उपमा यश आत्मा स स आत्मा गगनोपम्म गगन की उपमा किसी दूसरे उपमा से नहीं दी जा सकती गगन कैसा है आकाश कैसा होता है वो तो आकाश जैसा ही है ऐसा मानना पड़ा आत्मनोही गगनोपमस आत्मा कैसा है गगन उपमा वाला है ऐसा आत्मा का सष्ट है आत्मनो गगनोपमस गगन जिसकी उपमा है आकाश जैसा आना जाना आकाश में संभव नहीं है मरण नहीं है जन्म भी नहीं है वैसे आत्मा है निर्भव है निरंशा है अवश्य गद्यादि वस्तु तो असंभा गमना गमनागमन आदि वास्तव में हो नहीं सकता वास्तव बा, में नहीं वो जो गमनागमन दिख रहा है सूक्ष्म शरीर के इधर उधर होने से आत्मा का गमनागमन दिख रहा है वास्तव में नहीं हो सकता वस्तु तो असंभवात अविद्यात तस्वीन गद्यादि उस आत्मा में तस्वीन आत्मा नहीं उस आत्मा में जो गति आदि गमनादि क्रिया दिख रही है अविद्यालन है अविद्या द्वारा आरोपित है अज्ञान से आरोपित है जैसे आकाश में गमन आदि जो वास्ता है अज्ञानकृत है वो आकाश बिबू है व्यापक है गमन कहा करे वो ये जगह छोड़कर के दूसरे जगह जाना है वहां न हो तब जाएगा और सब जगह है कहां जाना उसने यहां से उठ भी नहीं सकता वो वहां जा भी नहीं पाता बिबू है यह सारी कल्पना है एक आगे आगे कार्य का दसवें कार्य का अवतरण शंका के रूप में अवतरण है उसका उत्तर में कार्य का है नानो करके पूर्वादी शंका करता है फिर मैंने इतने जल्दी अद्वैत का ज्ञान नहीं होगा बहुत विश्लेषण करने की आवश्यकता है ये प्रश्न किसी के पास में आ सकता है ऐसे ऐसे प्रश्न आ सकते हैं सारे प्रश्नों को लेकर को के कोई पूर्ववादी आकर के पूछा उसके बाद लिखा ऐसा नहीं है उनके मन में प्रश्न उठे हैं ऐसा हो सके तो इसका उत्तर इस तरह देना चाहिए या ये नहीं की पूर्ववादी आकर कितना बोल दिया उसके बाद उसे में दिया ऐसा बोलता तो ऐसा नहीं होता तो सिद्धांति पूर्ववादी की कल्पना कर रहा रहे हमने संघात शब्दाराम उपाधि या संघात शब्द से कहा ये ये कैसे हैं ये सब के सब उपाधि है मिले हुए को संघात बोलते हैं जैसे मकान संघात है या लकड़ी भी है ईटा है पत्थर है रोड़ी है सीमेंट है बजरी है ये संघात है ये भी शरीर भी संघात है तो नाम उपाधि नाम जो उपाधि है संघात शब्द से कहा जाता है उपाधि शरीर यही संघात शब्द से बोला जाता है सत्यत्वात ये सत्य हैं, शरीर आदि सत्य हैं, जो संघात शब्द से कहा ये सब के सब सत्य हैं। संघात शब्द नाम उपाधि नाम संघात शब्द से जो कहा गया होता है वो उपाधि तो है आत्मा भी उपाधि है सभी सत्यत्वाद सत्य है शरीर संगात शरीर तत्प्रयुक्त जो उपाधि माने जब सत्य हो गया शरीर तो शरीर पूर्व सहित जो भेद आएगा आत्मा में वो भी तो सत्य होगा ये शरीर विशिष्ट आत्मा वो शरीर विशिष्ट अलग अलग है जब शरीर सत्य है तो आत्मा भी सत्य होगा भेद आत्मभेद भी सत्य होगा शरीर भेद जब सत्य है तो आत्मा भेद भी सत्य होगा ये पूर्वानी कह रहा है तत्प्रयुक्त भेद्या संघात प्रयुक्त जो भेद है शरीर प्रयुक्त तो जो भेद है भेदस्या मान सत्य अद्वैत अनुपत्तिवस्त में अद्वैत की सिद्धि नहीं हो पा रही फिर वैसे ही हो गया द्वैती से तो रहा जहां से भी चलते द्वैत आ जाता है शंका ऐसा कोई शंका करे तत्र उस स्थिति में बोलते हैं उपाधि जो है वो क्या है आत्मा के अज्ञान ने पैदा किया है उसको उपाधि जितनी भी उपाधि शरीर आदि है वो आत्मा का जो अज्ञान है जैसे रज्जु के अज्ञान पैदा कर देता है सर्प ठीक इस प्रकार शरीर आदि बने आत्मा के अज्ञान से भाष रहे वास्तव में शरीर बनता ही नहीं रज्जु में सर्प बनता नहीं है अज्ञान से दिखता है भाषता है वैसे शरीर आदि की स्थिति है यही बताते हैं बाद में भाजपा मंत्री है संघाता सर्वे विसर्जिता स्वनवत्सर्जिता आदि के सर्वसा लोपपत्तिर्देपा स्वनवत्सर्जिता आदि के सर्वसा लोपपत्तिर् सर्वे पाठ है कि सर्व पाठ है सर्वे सर्व होना चाहिए ये तो लगना चाहिए लोक सांक से लगना चाहिए सर्व क्या आगे अस्प है सर्व होना चाहिए पाठ है सर्वे ही है किंतु वहां पर संधि में सर्व दिखाई देना चाहिए संघाता स्वप्नपत सर्वे जितने भी संघात है सर्वे संघाता है जितने भी संघात है साम्रा जितने भी शरीर है सारे के सारे चौराशी लाख की में कोई भी शरीर वो सारा शरीर आत्मा आया माया आत्मायात्माया आत्मा की जो माया है उसके द्वारा ये सृष्टि की हुई है जैसे रज्जु में जो सर्प सृष्टि होता है रज्जु का ज्ञान सृष्टि कर देता है ज्ञान ही वो सर्प बनाता है वास्तव में सर्प होता ही नहीं उसी प्रकार जितने भी शरीर हैं, ये आत्मा के माया के द्वारा निर्मित है सृष्ट हुए है आत्मा माया विसर्जित आत्मा की जो माया उसके द्वारा विसर्जित है सृष्ट है बने हुए हैं जितने भी संगात है शरीर चाहे देवादी शरीर हो चाहे मनुष्य शरीर हो सत्य नहीं हो सकते पूर्ववादी की संगात शरीर सत्य है सब सत्य तो है तो वो शरीर विशिष्ट आत्मा भी सत्य ही होगा भेद आत्मभेद सत्य होगा शरीर भेद सब सत्य है तो आत्मा आत्मभेद सत्य होगा। कहा था शरीर आदि सत्य है ही नहीं कल्पित है जैसे रज्जु में कल्पित होता सत्य नहीं होता रज्जु के अज्ञान से पैदा होता है जो अज्ञान से पैदा होता वो सत्य नहीं होता ठीक यहां भी आत्मा के अज्ञान से पैदा है सभी आत्मा में आया आत्मा के अज्ञान ने फैलाया है जितने भी संजात है आदित के भी माने शरीर, शरीर, शरीर छोटे शरीर, शरीर जो भी में भावना होती है देवादि पतंग आदि के शरीर मानते हैं किंतु कोई यहाँ समता माने भिन्नता दिखाने में कोई युक्ति नहीं है वो भी पंचभूत है ये भी पंचभूत है देखेंगे शरीर नहीं मिलेगा पंचभूत मिलेगा सब नहीं पृथ्वी जल देश वायु आकाश चाहे देवादि शरीर हो चाहे मनुष्यदि शरीर हो चाहे प्रेत आदि सब पांच भौतिक है यहाँ शरीर नहीं मिलना भूत मिलेगा विचार दृष्टि से जाएंगे तो शरीर व्यवहार हो रहा है तो शरीर है ही नहीं क्या क्या शरीर को लेकर के फिर सिद्ध करोगे अगर विचार से देखोगे यहां पांच भूत दिखाई देंगे पृथ्वी जल तेज वायु आकाश शरीर कहा होता है केवल मान लिया हाँ। जहां ये कल्पना हो रही है उसके अज्ञान है कोई माया उसके कारण से कल्पना है शरीर नाम दे दिया जैसे जी के सर्वे की कल्पना करते वैसे ही शरीर है ही नहीं जैसे शरीर भेद से आप भेद सिद्ध हो सके शरीर है नहीं, ही नहीं सिद्ध ही नहीं होगा तो भेद कहां से आएगा उसका देखा आदि के सर्वसाम्य का अधिक मानना पूज्य मानना विशेष मानना शरीर को व्यवहार अलग चीज है क्योंकि वास्तविक दृष्टि से देव शरीर हो चाहे मनुष्य शरीर हो चाहे भूतादी शरीर हो सब पंचभौतिक है सब पंचभूत का पुतला है कोई यहां युक्ति नहीं मिलने वाली विशेष सिद्ध करने के लिए चाहे कितने भी बड़े मंडलेश्वर आदि हो चाहे छोटा सा महात्मा हो शरीर में बराबर है सब पांच भूतों का कार्य कोई फर्क नहीं विचार दृष्टि से जाने पर यह दिखता है किन्तु व्यवहार दृष्टि अलग है हम रजू में सर्प व्यवहार कर, कर लेते हैं करते कि नहीं करते आ, विचार दृष्टि से जाने पर सर्प नहीं मिलेगा रज्जु मिलती है तो वेदांत जो होता है अंधविश्वास में नहीं चलता विचार में चलने वाला है व्यवहार अंधविश्वास में है सिद्ध नहीं कर पाएंगे परंपरा बन गई बस चल रहा है जैसे किसी ने कहा यहाँ ये पेड़ भी भूत रहता है बोला आपने देखा बोला मैंने देखा अमुक ने देखा अमुक ने बताया फिर वो अमुक के पास जाएंगे आपने देखा भूत ममुक ने बताया ऐसे चलता रहेगा वो किसने देखा पता ही नहीं वो धारा चलती रहेगी पूर्व पूर्व बोलता रहेगा हा मेरे को उसने कहा था और उस बाजाओ उसने कहा था ऐसे ही चलता है भूत की सिद्धि करना बड़ा मुश्किल है वहां और वस्था में जाना है चलते रहेगा धारा चलती रहेगी वो ऐसा तो ही तो आधिक सर्वसाम कोई युक्ति नहीं मिलते हैं सबके समता कहने में भी और आधिक्य में भी जब सम हो जाएंगे एक आत्म भाव से देखने पर जो समान मानने में भी उन्हें कोई युक्ति नहीं है और विशेष मानने में भी युक्ति नहीं है ठीक है देवादिदेहा पुज्य तमत्व पूर्वादी शाह महाराज शरीर पूज्यतम होते हैं पूज्य ही नहीं पूज्यतर नहीं पूज्यतम होते हैं अतिशये न, सर्वेशाम, न देवादी शरीर पूज्यतम होता है पूज्य नहीं पूज्यतर भी नहीं पूज्यतम होता है देवादिदेहा देवादिशरी देवादिशरी है उनमें पूज्यतम आदिक अभिभाग विशेषता मानी जाती है उनको अधिक है वहां अधिकता है विशेषता है देवादी शरीर में ऐसा स्वीकार किया है कि वो पूज्यतम मानते हैं उनको इसलिए न असत्य होगा देवादी का शरीर इतने पूज्यतम मानकर एक पूजा करते हैं उनकी वो असत्य कैसे होगा तो असत्यत्व सिद्धि नहीं है यह शंका है गुरुवादी की इतनी असंख्य ऐसा शंका करने पर सिद्धांत उत्तर देते हैं देह भेदेश आधिक के मू मूढ़ देह कल्पित में कुछ लोगों में मूड दृष्टि से कल्पना करने पर किसी किसी शरीरों में माने आधिक कल्पना हो गया की दृष्टि से होने पर भी कल्पित है भी विवेक दृष्टिया जब विवेक दृष्टि से जाते हैं ज्ञान रूपी चक्षु से जाते हैं देखते हैं वास्तविकता देखते हैं देखने पर विवेक दृष्टिया सर्वदेहा नाम पंचभूतात्मकत्वाद पंचभूतत्वादी विशेषा पंचभूतात्व अविशेषा पंचभूतात्मा अविशेष समान है सभी एक ही है पंचभूति मिलेंगे चाहे देवादि शरीर हो चाहे मनुष्यदि शरीर हो चाहे तीर्यक शरीर हो समान मिलेंगे दृष्टि में तो विवेक दृष्टि दृष्टिया मैं विवेक ज्ञान के, के, के माध्यम से जब चलते हैं ज्ञान के माध्यम ज्ञान दृष्टि से जाने पर सर्व देहा पंचभूतात्म आदि विशेषा पंचभूतात्म स्वरूपी पाए जाते हैं सब पंचभूति पाए जाते हैं विशेष अशेष साम्यवा अथवा संपूर्ण व साम्य मान्य में स्वीकृति है सामान्य पर नास्तिक तो तो संगात सत्यत्व काचित उत्पत्ति है संघात में कोई यहाँ पर सत्यत्व में कोई युक्ति नहीं मिलेगी संगात सिद्ध करने में सबको समान मानो चाहे विषम मानो कोई युक्ति मिलने वाली नहीं है सब पंचभूतात्मक एक ही है काचित उत्पत्ति एक चार की टिप्पणी है तो तो या होना चाहिए। तो जो उत्कृष्टत्व तो अपच तो भाव जो दिखाई पड़ता है कल्पित वस्तु में भी देखा गया है कहा देखा रजदि में देखा रजु में सर्वे की कल्पना करते हैं और शिपी के टुकड़े में रजत की कल्पना करते हैं एक को देखकर भयभीत हो रहे निकृष्ट समझते हैं सर्व को अच्छा नहीं समझते हैं। और एक को देखकर हर्षित हो रहे प्रवृत्ति का कारण बना हुआ है सीपी के टुकड़े में कल्पना किया किसकी शादी की और रज में कल्पना की वहां एक उत्कृष्ट है कीमती है और सर्व कीमत वाला नहीं फिर भी कल्पित तो बराबर है दोनों असत है वो चाहे वो सीपी में दिखने वाला चांदी हो चाहे रज्जु में दिखने वाला सर पो उत्कृष्ट कहा चांदी कहा, कहा। टिप्पणी कार बोल रहे तो टिप्पणी कार दिखा रहे हैं उत्कृष्ट तो अपकृष्ट और उत्कृष्ट निकृष्ट भाव है यह मिथ्याभूतेश रजताशुअप दर्श रहा जो मिथ्याभूत होते है रजतादि रजत भी मिथ्या है और सर्वपी मिथ्या है किन्तु वहां एक में उत्कृष्टत्व तो दिखता है एक में तो दिखता है में दिखाई पड़ रहा है वैसे यहां भी है शरीर आदि भी मिथ्या है सब उसी में उत्कृष्ट अपने क्या आपत्ति है देवादि पूजे हो रहे हैं जैसे चांदी मान लिया तो उत्कृष्ट व्यवहार हो गया वहां देवता मान लिया है नहीं तावन मात्र सत्यत्व सत्यत्व असत्य साधे तुम सक्या कि इतने मात्र से उत्कृष्टत्व अपने मात्र, मात्र से पूज्य तमत्व तो और निकृष्टत्व लेकर के व्याख्या कर सकते द्वितीय तो के दो वचन है सत्यत्व और असत्यत्व तो दोनों का साधन तो न सक्य सिद्ध करना संभव नहीं है दोनों समान है चाहे रज्जु में कल्पित सर्प हो चाहे सीपी के टुकड़े में कल्पित चांदी हो दिख रहा है एक में उत्कृष्टता एक में निकृष्टता दिख रहा है किंतु भेद तो कुछ नहीं है वैसे चाहे देवादी से भी हो चाहे बोनिशादी चाहे तिरगा से हो समान है बराबर तो कल्पना में बराबर है आपकी बुद्धि बनी है उत्कृष्ट तो और अपकृष्टो तो बहुत अलग है उदरजु में सर्प सर, सर्प में और चांदी में भी ऐसे दिखाई पड़ता है कल्पित चांदी क्या काम आएगा उत्कृष्ट तो बुद्धि हो गई और कल्पित सर्प हो भी कोई काम नहीं आता वहां बुद्धि बनी हुई है उच्च निष्भाव बनी हुई है वैसे ही शरीरों में उत्तर दिया। इसलिए कहा आधिक सर्वसाम्यवापत्ति एक कारिका में कहा था मान विशेषता मान्य में अथवा समान मान्य में कोई युक्ति नहीं है पूर्वार्धाक्षराणी हो जाती पूर्व जो कारिका है आधा कारिका संघाता स्वप्न पद सर्वे आत्मा सृजिता उसके शब्दावली को योजना करते हैं कहा घटाधि इत्यादि का, घटाधि स्थानीय आस्तु देहादि संघाता घटाकाश जब दृष्टान आकाश के दृष्टांत में घटादि है संघात उसमें कल्पित होता है आकाश आकाश पहले से घटाकाश बोलने लग जाते हैं ठीक इसी प्रकार घटाधि स्थानीय आस्तु जो घटादि स्थान में है के समान है देहादि संगात है शरीरादि आदि संगात समुदाय संगा है स्वप्न दृश्य देहाधिवत जैसे स्वप्न में भी शरीर दिखाई पड़ता है सत्य तो वो सत्य है कि नहीं दर्शन तो होता है स्वप्न में ऐसे शरीर खाता पिता, चलता फिरता होता है स्वप्न दृश्य देहादिवत जैसे स्वप्न में देखा हुआ देहादि के समान ही है ये भी ये भी आगे स्वप्न में जाएंगे तो खुल जाएगा ये जागृत का शरीर नहीं मिलने वाला दूसरे शरीर हो जाता है अगर सत्य हो तो वहां भी यही शरीर मिलना चाहिए स्वप्न में बारिश से भीग जाते हैं उठते हैं तो हम जिस तरह के भीतर पाए जाते हैं तुम्हारे तो ये शरीर नहीं तो भीगने वाला कोई और ही था वो। तो वो असत हो सकता है तो उसी प्रकार ये भी है यही आप कहा घटाधि स्थान देहादी संग्रहता है जो गटादी के स्थान में देहादी समुदाय जो भी है सब स्वप्न दृश्य देहा देहादिव जैसे स्वप्न में दिखाई पड़ने वाला देहादि है ठीक है समान उसी के समान होने से माया विकृत देहादिवच माया विकृत देहादिवच्च जादू जादूगर जो शरीर आदि बना देता है कबूतर बना देता है यही बनाता है लाया कुछ नहीं है उसके समान है मायाविकृत देहादिवच्च माया भी जादूगर के द्वारा बना शरीर आदि के समान ऐसे है सब माया विसर्जिता जैसे माया भी अपनी माया से ही सृष्टि करता है शरीर आदि ठीक इस प्रकार यहां भी आत्मा आत्मा की जो माया है उसी के द्वारा बनाया गया है सभी अधिष्ठान का काम माया आत्मायासा है तो आत्मनो माया बने की माया बने अविद्या माया शब्द करता अविद्या कर दिया आत्मनो माया अविद्या आत्मा माया कहा तया प्रत्युपस्थापि पर शांति कर उस माया के द्वारा ही अविद्या के द्वारा ही खड़े किए गए हैं ऐसे विराट। जैसे रज्जु में सर्प खड़ा हो जाता है जैसे रज्जु के ज्ञान से रज्जु के माया से माया बने अज्ञान इसी प्रकार है सचिदानंद आत्मा और दिख रहा है शरीर कल्पना हो रही है उसी द्वारा फायदा हुआ त्म माया तय प्रत्युपस्थापिता ने किया है आत्मज्ञान होता तो ये नहीं दिखते आत्मा ढका हुआ है छिप गया है अज्ञान से और ये दिखने लग गए स्थिति न परमार्थत संधि वास्तव में शरीर आदि नहीं है जो असत्य ही है वास्तव में नहीं है ये कहा यदि अधिक्यम अधिक भाव अधिक जो माना कहा तिर आदि की अपेक्षा देवादि में आधिक्य माना पुज्यतम मान, माना जाता है व्यवहार में ऐसा हो रहा है यदि अधिक अभाव जो आधिक्य माने की अधिक शब्द से आधिक्य बना रखा है करेंगे तो माने अधिक तु हो जाएगा अधिकत्व तो हो जाएगा और ता करेंगे तो अधिकता होना है जो अधिकता आधि, पाई जाती है ज्यादा विशेषता आधिक्य भी मिलता है तिरेगा देहादि अपेक्षा देवादि कार्यगर संघाधान देवादि कार्यगर संघाधान आदिक्यम, तिरेगा अपेक्षा याद दे देवादि के कार्यगर संघात जो बने हुए देवादि शरीर है उसमें कुछ आधिक्य दिखाई पड़ रहा है व्यवहार में किसके अपेक्षा पशु पक्षी आदि के अपेक्षा तिरेगा योनि के अपेक्षा विशेषता दिखाई पड़ रहे हैं उसमें आधिक्य में उस आधिक्य में यदि का अथवा यदि सर्वेशा समता एवं सबकी समता में सब एक ही मानने में न ऐसा उपत्ति संभव इनका कोई माने युक्ति संभव नहीं है उपपत्ति माने युक्ति नहीं है सद्भाव को हेतु नास्ती यही होगा न विद्यते माने सब सद, इसके सद्भाव के प्रतिपादन करने और सत्यत्व की सिद्धि करने वाला हेतु नहीं है तो नहीं मिलेगा व्यवहार चल रहा है अलग बात है हाँ। नास्ती ना नास्ती ऐसा होगा नहीं मान अस्मात तस्मात अविद्याता परमार्थता न सकती यही है इसलिए सबके सब व्यवहार जो हो रहे हैं शरीर जितने भी अविद्या कृत्यानकालीन है वास्तव्य नहीं।, नहीं है असत्य ही है पूर्वाद में कहाता है वो तो व्यवहार चल रहा है यार कल्पितों में दिखाई पड़ता है उत्तर दिया टिपणिया पूर्वोत्कृष्ट में तीन नंबर की टिप्पणी अधिक भावृष्ट देवादिशरी उत्कृष्टता दिया उत्कृष्टता बताई तो अधिक भाव का एक टिप्पणी तो है दो नंबर की नास्ती मनुष्यादिदेहेश हेतु राणिक ये हेतु व्यभिचारी है पूर्वादी ने जो कहा था देवादिशरी सत्यम देवादि शरीर सत्य है क्यों उत्कृष्टत्व हाँ माने जैसे भित्रे की दृष्टान दिया जैसे जो सत्य नहीं होता वह उत्कृष्टत्व भी नहीं होता जैसे तिर शरीर है ऐसा उसने कहा था गुरुवादी में उसमें हेतु तो में विविचार दोष देते हैं सिद्धांति बोलते हैं हेतु तो क्या है देवादि शरीर भी उत्कृष्ट नहीं है मनुष्य आदि भी उत्कृष्ट है किसकी अपेक्षा तिर आदि की अपेक्षा में भाव है उसके अपेक्षा यह उत्कृष्ट है उसकी अपेक्षा उत्कृष्ट है किसको उत्कृष्ट माने को ऐसी उत्कृष्ट उत्कृष्ट सत्व ना मनुष्य में उत्कृष्टता है किसकी अपेक्षा करके तिरेगा की अपेक्षा करके इसलिए अब यहां सत्य तो नहीं है पूज्य तो नहीं है हेतुर तो अनेकांतिक हेतु तो व्यविचारित्वाद सभी विचार दोष है इसमें इसलिए अनुमान सही नहीं पूर्वाधिका यह कहा मणिमंत्रादिपाया माया इंद्रजाल प्रयोजक भूताम अविद्या कहा मणि से भी कुछ इधर उधर कर जाते लोग मणि मंत्र रूपा मणि है मंत्र है सिद्धि आदि जो बोलते हैं ठीक है कर, मायाम ओ माया को इंद्रजाल प्रयोजक भूताम क्या वर्त इंद्रजाल आदि से भिन्न है थी का मणि मंत्रादिपाम मायाम जो मणि मंत्रादरूप माया है अविद्या है उसको इंद्रजाल प्रयोजक भूताम इंद्रजाल के प्रयोजक के व्यावृत्ति करते हैं अविद्या करके कहा पांच की टिप्पणी चमत्कार विशेषा मणि के द्वारा कोई चमत्कार दिखाना है मंत्रों के द्वारा दिखाना है वो इंद्रजाल मायावी के द्वार कुछ भिन्न है आधिक्य दिखा रहे अविद्या ये कहा आत्मा और माया बने अविद्या से खड़े हैं ये और तो जब चमत्कार होता है, तो चमत्कार, है वो तो मणिमंत्र आदि से खड़े हैं चमत्कार जब सिद्धियां बोलते हैं अलग है वो ये अविद्या शब्द बोलती है अज्ञान सिद्धांत अनुमान देते हैं विमता देहार असत्या जो विवादास्पद शरीर है तुम कहते हो सत्य है हम कहते हैं असत्य है शरीर देहा जो विवादास्पद देह क्यों पूर्वाजी सत्य मान रहा है शरीर को हाँ शरीर भेद सत्य हो जाता है शरीर सत्य तो शरीर वेद सत्य है शरीर वेद सत्य आत्मभेद सत्य है ऐसा बोलना चाह रहा हो सिद्धांत कहते हैं बिमता देहा असत्य जो विवादास्पद शरीर है सत्य नहीं है क्यों देहत्वा देहत्व धर्म बैठा हुआ है देह में क्या बैठेगा देहत्व धर्म माने जो देहत्वादी संबद्ध है कौन है संप्रति बर्ण स्वप्न दृश्य आदि स्वप्न दृश्य स्वप्न दृश्य देहात सत्य है क्या हेतु भी है सात्य भी है सत्य भी नहीं है देहत्व बैठा हुआ है स्वप्न के शरीर में देहत्व धर्म हेतु बैठा हुआ है किन्तु सत्य नहीं है वो ऐसे ही जागृत अलग हुआ है ऐसे ही है बराबर तो है, है। विचार में जान तो पर कोई विशेषता है नहीं कहा ब्रह्मादि न नाम उत्कृष्टत्व नकृत विद्या द्वितीय महाराज कहां पर भूत प्रेत की योनि कहा ब्रह्मा आदि क्या योनि है एक कैसे समान होगा ये शंका आदि करेगा ब्रह्मादि देहा उत्कृष्टत्व ब्रह्मादि शरीर में उत्कृष्टता है पूज्यता है विशेषता है उन्हें से न तो उसको अविद्याकृत नहीं मानना चाहिए अज्ञानकृत नहीं सत्य है वो अविद्याकृत तो विद्या होगा ना उसको अविद्यात नहीं मानना हो क्यों पूज्यतम है वो उत्कृष्टत्व तो है ब्रह्मादि के शरीर में यह शंका उठाता है तो दीप्तिया करते हैं अधिक मानने में कोई युक्ति तो नहीं मिलती है देखने पर फिर पांच भौतिक बराबर दिखाई देता है युक्ति अधिक मान्य सिद्धांत कहा व्याख्या करना यदिम इत्यादि कहा यदि आधिक्यम अधिक अभाव आधिक यदि अधिकता है तीर्य देहादि अपेक्षा है तीर्य देह की अपेक्षा से ब्रह्मादिशिकता है देवादि कार्यक्रम संघात आम देहादि देवादि के कार्य कर अधिक ज्यादा है यदि बात सर्वेशा क्षमता अथवा तीर्थि और उनमें सभी में बराबर देखने में विशा उपत्ति संभव है इसमें युक्ति संभव नहीं है सदभाव पाद को हेतु ऐसा होगा यानी इनका सदभाव सिद्धि करने वाला कोई हेतु नाश्ति नहीं है। ये कहा, <coughs> ये ही ये है ही नहीं कोई हेतु नहीं है निश्चित इसलिए तस्माद अविद्या प्रभात ब्रह्मादि शरीर भी अविद्या है अच्छा ब्रह्मादि अत्र आयम प्रयोग है सिद्धांति ये प्रयोग दे सकते हैं अनुमान दे सकते हैं अत्र आयम प्रयोग है उत्कृष्टता और निकृष्टता के विषय में प्रयोग दे सकते हैं ब्रह्मादि शरीर कैसे ब्रह्मादि ब्रह्मादिव देहा सत्य उत्कृष्ट मनुष्य देहवत अच्छा। ये पूर्वादि का अनुमान होगा मान <clears throat> बेत्री दृष्टांत पूर्वादि का अनुमान होगा ये ब्रह्मादिदेहा नाम उत्कृष्टता पूर्वादि ने कहा था उसी के अनुमान है ब्रह्मादि देवदेहा ब्रह्मादि जो देवता शरीर है सत्य है क्योंकि तो उत्कृष्ट उत्कृष्ट होने से देहवा, ये होगा देहा भित्रे की जो उत्कृष्ट नहीं है ऐसा, ऐसा तो सत्य भी नहीं वो सत्य है भित्रे की दृष्टान्त दिया पूर्वादि में तभी अगले पृष्ठ की टिप्पणी तब लग जाएगी नहीं ये भी निकृष्ट नहीं है बोलेंगे ना आगे टिप्पणी में दो नंबर की टिप्पणी है मनुष्य आदि देहेश्वि उत्कृष्ट सत्य नहीं हो आदि के पेशा उत्कृष्टता है प्रकार मनुष्य शरीर को तो सत्य नहीं मानेगा ना नष्ट हो जाता है तो यह विद्री की दृष्टान देहादि शरीर देवादी शरीर सत्य है, है शरी। ऐसा कहा तो सिद्धांत कहा अधिक मानने में या सामने मानने में कोई युक्ति नहीं कहा <coughs> ये तो युक्ति बता रहे थे आगे कहते हैं शरीर आदि से आत्मा अलग है तैत उपनिष्वर ने बहुत छान के इन वर्णन किया है ये कहना चाहते हैं श्रुति के भी सहारा लेते हैं आप एक वृद्धावनिषद का भी लेंगे पहले तैतृपनिषद का लेना चाहते हैं ठीक है जीव से अद्वितीय ब्रह्मत्व उपपत्ति अवस्तंभे उपादितम जीव अद्वितीय ब्रह्म ही है यह सिद्ध किया है युक्ति के बल पर सिद्ध किया जीव जो है घटाकाश के समान है घटाकाश महाकाश ही है उपाधि उत्पन्न होने से घटाकाश उत्पन्न माना गया उपाधि नष्ट होने से घटाकाश नष्ट माना गया आकाश में उत्पन्न होता है उपाधि के कारण से अंतकर्ण पैदा हो गया जीव पैदा हो गया मान्य लग गया अंतकरण नाश होता है तो जीव नाश हो गया मान्य लग गया शरीर काश होता है जीव नाश हो गया ऐसा मान्य लग गया ऐसा जीवस अद्वितीय ब्रह्मत्व यादवित ब्रह्म ही जैसे घटाकाश अद्वितीय आकाश है और उसमें कोई फर्क नहीं विचार दृष्टि से जाए तो आकाशी है वो यानी कि आकाश में जाकर के मिलता है ये भी नहीं है पहले से आकाश है क्या मिलना उसमें मिलना भी नहीं है अनुसान से बात भी नहीं है आकाश है ठीक इसी प्रकार ये जीव ब्रह्म ही है तो जीव से अद्वितीय उपपत्ति अवश्य में ना युक्ति के सहारा है उपपत्ति मान युक्ति तर्क तर्क का सहारा से उपादित मान सिद्ध किया ये उत्पादन कर दिया ये जीव अद्वितीय ब्रह्म ही है ये तो अज्ञान के कारण भिन्न दिख रहा है माने उपाधि के धर्म लगा करके भिन्न वास्त रहा है वास्तव में वही है ये कहा इधान तत्रीय श्रुत तात्पर्य महा ये जीव ब्रह्म ही है उससे भिन्न नहीं है उसी विषय में तैत का भी तात्पर्य बताते पांच कोष की चर्चा करके सबसे पृथक करके अंतिम में जाकर के आत्मा का वर्णन किया आत्म सदेश और वह आत्मा कौन होगा कि सत्यम ब्रह्म से शुरू हुआ है पहले मंत्र में आया ब्रह्म भी आपरोधी परम यहां से शुरू होता है ये जो ब्रह्मत्ता होगा परमात्मा को प्राप्त करता है ऐसा आया क्या स्वरूप है कहा सत्यम ज्ञान मनंदम ब्रह्म तरसा रिचा इत्यादि आया वो मंत्र के द्वारा कहा गया क्या है सत्यम ज्ञान ब्रह्म जिसको ब्रह्म कहा था उसी को आगे वही आत्मा कर गए तस्माधवा तस्माधात्मा ब्रह्म से अभिन्न जो आत्मा है उससे आकाश की सृष्टि आकाश संभिता आकाश इत्यादि प्रसंग चला तो चलते चलते इस आत्मा को पूरे पांच कोष बना करके शरीर के पांच दरबार परकोटे बना के परकोटे से सबसे भीतर छिपा हुआ छिपाने वाले को कोष कहते हैं जैसे तलवार को छिपाने वाला ज्ञान होता है तलवारों का को कहते हैं छिपाने वाले कोष तो ये सबसे बाहर एक थोड़ा सा हुआ है उसके भीतर में सूक्ष्म शरीर के कई वहां भाग किया हुआ है माने पहले अन्नमय कोष फिर प्राणमय कोष फिर मनोमय कोष फिर विज्ञानमय कोष सूक्ष्म शरीर का विभाग है फिर आनंदमय कोष आनंदमय के कोष का भी अंतिम प्रतिष्ठा रूप से उस परमात्मा को लिया है आनंदमय परमात्मा नहीं है जहां पर आनंदमय कोष माने अज्ञान जहां पर बैठा हुआ है कारण शरीर बैठा हुआ है थूल सूक्ष्मी के बाद वह आनंदमय कोष से कारण शरीर को लिया है वहां तो उसका जो प्रतिष्ठा है जहां आश्रित है वह आत्मा है करके जो सत्य सत्यम ज्ञान ब्रह्म करके जिससे चर्चा की थी उसको जाकर के आत्मा की चर्चा आ सकती है या आत्मा तैर परिशत पढ़ने के बाद में नहीं हो सकता है कि ये भिन्न है करके सिद्ध नहीं कर सकते अगर आपने पूर्वा पर विचार पढ़ा होगा तो ये यहां बोलना जा रहा है <coughs> जीवस्य अद्वितीय ब्रह्मत्व अवस्टम्भे ने उपाधित जीव अद्वितीय ब्रह्म है ये युक्ति के माध्यम से सिद्ध किया तर्क के माध्यम से सिद्ध किया अब इधानी अब तथा उसी ब्रह्मत्व सिद्धि में जी ब्रह्मी है उसी विषय में तैतेरे तात्पर्य तैतरे स्तृति जो ब्रह्मबल्ली है उसका तात्पर्य दिखाते हैं ब्रह्मबल्ली का तात्पर्य उसमें तीन बल्ली है शिक्षा बल्ली ब्रह्मबल्ली बल्ली का तात्पर्य दिखाते हैं ये कहना चाहते हैं प्रसाद हिकोसा व्याख्याता पीव यकाशि प्रसाद ही ये कोशा व्याख्या के साथ आत्मा पर जीव खता संप्रकाशिता प्रसाद यो ये हाँ। कोश स ये अन्न रसमय स ये प्राण रसमय इत्यादि करके बोलेंगे भीतर भीतर ले जाएंगे बाहर बाहर से भीतर भीतर ले जाएंगे प्रसादी कोश करके कहा अन्नमय कोश प्राण कोश मनोमय कोष विज्ञानमय कोष आनंदमय कोष क्योंकि उसका सार सार सार करके अंत में आनंदमय कोष में गए उसके भी ब्रह्म प्रतिष्ठा करके ब्रह्म में आश्रित कर कहा प्रसाद ये कोषा जो कोष कहे गए हैं कोष की चर्चा हुई है तैतर उपनिषद में व्याख्या था तैतरे की व्याख्या की है श्रुति ने व्याख्या की है तैतरे उपनिषद में किया तेषाम आत्मा उन कोशों का जो आत्मा तेषाम कोषारा एक फूल शरीर का आत्मा प्राणमय होगा प्राणमय का आत्मा अन्नतर आत्मा प्राणमय ऐसे बोलते हैं इसका आत्मा है उसमें कल्पित है प्राणमय में स्थूल अन्नमय कल्पित है और प्राणमय कल्पित है मनोमय में मनोमय कल्पित है विज्ञानमय में विज्ञानमय कल्पित है आनंदमय में आनंदमय कल्पित है आत्मा में सारा कल्पना के अधिष्ठान दिखाया दिखा जो दि पंचकोष में फूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारणशीर तीनों का तीनों आए हुए हैं तो तेषा उन को परो आत्मा जो पर आत्मा है यथा जैसे आकाश होता है आत्मा जैसे आकाश है यथा खम जैसे आकाश है उसी प्रकार तो परमात्मा है विघु आत्मा ये जीव को उसी रूप से कहा है क्योंकि तो जब स्मृति देखते हैं ब्रह्मविद आत्म शुरू होता है सत्यन ज्ञान ने ब्रह्म का लक्षण कर दिया जिसको वहां ब्रह्म कहा उसी को कहा ये तस्माद। तस्माद पर से ब्रह्मा और, ये बनी आत्मा। ये से से हुआ है। और आगे जाकर के पंचकोष से अतिरिक्त सिद्ध किया माना यह अद्वितीय ब्रह्म ही है उसे बिना नहीं हो सकता तैतृय प्रश्न के हिसाब से वैसे आता है यह कहा गया चाहते हैं ठीक है देखे अक्षरा कथा यदि शब्दावली का अर्थ करते हैं रसाद इत्यादि शब्दों से उत्पत्ति है श्लोक से तात्पर्य श्लोक से तात्पर्य श्लोक के तात्पर्य में पहले कारिका के तात्पर्य बदलाते हैं उत्पत्तियादि वर्जित अद्वय से आत्म तत्व से आत्मास्त में उत्पत्ति विनाशशील नहीं है उत्पत्तियादि जो धर्म रहित है उत्पत्ति क्रिया विनाश क्रिया से रह है द्वितीय नहीं दूसरा नहीं अद्वैत आत्म, आत्म आत्म, तो आत्मा है आत्मात्मा हैत्व का श्रुति प्रमाण है अद्वैत आत्मा की सिद्धि के लिए श्रुति प्रमाण है ये सिद्धि करने के लिए वाक्यनि उपनिष्य है तैत्रीय उपनिषद के वाक्यों को यहाँ उपन्यास किया जाता है रखा जाता है भृगुबलि के जो वाक्य है ये ब्रह्मबलि के वाक्य भृगुबलि ने ब्रह्मबलि के वाक्य उसके यहाँ जाते हैं ये कहा क्या कहा तो रसादयो अन्न रसमय प्राण प्राणमय इत्यादि करके कहा है हाँ, पहले माने अन्नमय कोश की चर्चा की उसके बाद में कहा उसके भीतर आत्मा है अन्न आत्मा प्राणमय इत्यादि कहा फिर मनोमय भाव को कहा इत्यादि करके क्या रसादयो अन्न रसमय प्राणमय इत्य वादय इत्यादि करके कहा कोशा एवं कोशा वास्तव में कोष तो नहीं है, है। वो तलवार के ध्यान नहीं है वो कोष का काम कर जाते हैं कोष जो काम करे या आत्मा को छिपाने वाले पांच हैं अगर ये तीनों शरीरों से हम अलग हो जाए पंचकोष मान तीन शरीर फूल तो ये से अलग हो जाए तो फिर वो कोष नहीं रहे तब आत्मा दर्शन होगा जैसे तलवार को कोष से बाहर निकालना पड़ेगा तलवार दिखाई नहीं पड़ेगा काटने वाला जो है वो तलवार होता है वो क्या दिखाई पड़ता है छिपा हुआ है निकालना पड़ेगा इसी प्रकार इन कोषों से अलग कर रहे आत्मा प्रक्रिया बताई बता में तै तिरपन शसा या कोषा वास्तव में कोष तो नहीं है कोष जैसे कोष जो काम करता है वही काम नहीं करते है छिपाने का काम अशियादे रिवा जैसे अशी आदि तलवार आदि का कोष होते हैं छिपाने वाले होते हैं इसी प्रकार आत्मा को छिपाने वाले यही है ये पंच फूल शरीर सुप्त शरीर कारण शरीर इसी बीच घूम रहे हैं आत्मा गया आत्मा छिपाया होगा है जैसे आदि का कोर्स होते हैं उसको छिपाते हैं ठीक इस पर छिपाने वाले स्वेक्षा बहिर्भा अपनी अपेक्षा से बहिर्भाव है उत्तर उत्तर, उत्तर, उत्तर के पूर्वपूर्व बहिर्भाव है सबसे बाहर एक कोष है अन्नमय कोष उसके भीतर में है प्राणमय उसके भीतर में मनोमय उसके भीतर में विज्ञानमय किसी तरह से आप अन्नमय शरीर से बाहर भी चले जाए भीतर घुस जाएंगे ये शरीर मई नहीं हो करके वहां पर उलझन है सूक्ष्म शरीर में मनोमय कोष में ये प्राणमय कोष में पंच प्राण और मन को लेकर ये कर्म इंद्रिय को लेकर के प्राणमय कोष कहते हैं कर्म इंद्रिय पांच और पंच प्राण लेकर के वहां बोलते हैं में फंसने की संभावना है वहां से भी किसी तरह और घुस गए भीतर नहीं ये भी नहीं है तो कोष नहीं पहुंच जाएंगे आप पांच ज्ञान इंद्रिया है और मन ही लेकर मनमय को भी गए। और के में जाएगा। मैं बुद्धिमान हूं वो हूँ वहां पहुंच फंसना है वहां से भी निकल गए तो अज्ञान ये हूँ ये जो बना हुआ है अज्ञान में फंस जाते हैं वहां से भी बाहर हो जाए भीतर और भीतर देख पहुंच जाए यदि पांच दरवाजे अवैध दरवाजा है पांच उनको तोड़ करके भीतर घुस्सा गए तब आत्मदेव की दर्शन प्राप्ति होगी आपको आत्मदेव का दर्शन होगा माने अपने को ही आत्मदेव उस काल में आप अभी तो दूसरे को आत्मदेव समझ रहे हैं तब वहां पहुंचना होगा या अवैध हैं इतना सरल नहीं इनको वेदन करना है कुछ नहीं किंतु बहुत कुछ है जो विवेक में पहुंच गया उसके लिए कुछ नहीं है अब ही नहीं क्या इसको भेदन करना है जो ज्ञान अवस्था में पहुंचा उसके लिए तो कुछ है ही नहीं जब तक ज्ञान बैठा हुआ है तब तक ये दुर्भित है इनका भेदन करना ये जो अहंकार बना हुआ है मैं एक मनुष्य हूं इत्यादि मैं देखने वाला हूं सुनने वाला हूं मैं भूखा हूं प्यासा हूं कोष आत्मबुद्धि हो रखी है मैं सुखी हूं दुखी हूं और मैं ज्ञानी हूं ध्यान हूं बुद्धि में भी आत्मबुद्धि है मन में भी आत्मबुद्धि है सब में है प्राण में है इंद्रियों में है शरीर में है ये दुर्भेद्य है अवेद्य कवच है ये कोई बिरला ही कर सकता है ये पार, ऐसी कोष की चर्चा की है कहा वो कोष पार करेंगे तो फिर द्वैत नहीं देखेगा बात इतनी है क्यों तो ब्रह्म शब्द से शुरू किया था अगर आगे जाके उसको आत्म शब्द कहा था वह आत्मा कहाँ मिलता है तो मिलने के स्थान बता दिया अंत में यही सिद्ध किया है वहां कोशा उत्तर अपेक्षा बहिर्भाव उत्तर उत्तर की अपेक्षा बहिर्भाव से दूसरे बाहर बाहर बने हुए सबसे भीतर कोष है ये आनंदमय कोष उसके बाहर है विज्ञानमय कोष उसके बाहर है मनोमय कोष उसके बाहर है प्राणमय कोष उसके बाहर है अन्नमय कोष कोई महा पुरुष होगा अनय कोष से तो निकल भी सकता है प्रत्यक्ष नष्ट दिख रहा है उत्पत्ति विनाशील दिख रहा है ये शरीर मैं नहीं हूं यहाँ तो यहाँ से तो बाहर हो सकता है आत्मबुद्धि हटा सकता है किन्तु तो सूक्ष्म शरीर से कारण शरीर से हटाना बहुत मुश्किल है इसलिए बहुत सुलझा हुआ व्यक्ति होना चाहिए पंचकोष से अलग होना पड़ेगा उस काल में फिर द्वैत दर्शन नहीं होगा पक्की बात है इन कोषों को अपना शरीर स्वयं मान करके द्वहित बुद्धि हो रही है मकान पकड़ा हुआ है मैं मकान होकर के बोल रहा है जितना सत्य बोल रहा है वो वैसे ही शरीर को मह होगाने वाला उतना ही सत्य बोलता है कोई व्यक्ति ने खंभा पकड़ लिया और बोलता है मैं खंभा हूं जितना सत्य बोल रहा है वो उतना ही शरीर को मार के चलने वाला उतना ही सत्य बोल रहा हो अच्छा बहिर्भाव पूर्व पुर्व से व्याख्या पूर्व पुर्व कोष की व्याख्या की बहिर्भाव से व्याख्या की सबसे पहले कोष अन्न मोश सबसे बाहर है रूप से कहा, कहा, कहा, कहा? तैतरी के तैतरी का शाखो उपनिषद ब्रह्मबल्याम तैतरीय शाखा वाले जो उपनिषद है उसके जो ब्रह्मवल्ली है उसने तेम कोशा नाम आत्मा ये न आत्मना पंचाजी कोशा उन कोशों का जो आत्मा है जिन सारे जिसमें कल्पित है पंचायत को आत्मा, है, आत्मा है, जिन आत्मा के सहारे से पांचों के पांचों कोष आत्मा वाले हो रखे हैं सप्ताह अपना कार्य कर पा रहे हैं रज्जू का सर्प का अस्तित्व रज्जू के सत्ता से ही है इनमें भी जो अहम बुद्धि हो रही है मैं हूं हूं जो भी अस्तित्व बुद्धि हो रही है आत्मा की सत्ता से ही है जिसकी आत्मसत्ता से ही आत्म तो सबसे सातरतम आत्मा के द्वारा सबसे भीतर है जो आत्मा है। उस आत्मा के द्वारा सब आत्मा हो रखे हैं का समय हो गया याद्रम कर ओम मेरे पुदी